भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र की व्याख्या ही सीधे प्रारंभ करते हैं इस अधिकरण के विषय और संशय के रूप में बताया गया था अधिकरण सार में कि दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाला जो उपासक हैं, वह भी रात में शरीर छोड़ने वाले उपासक के तरह ही ब्रह्म विद्या का सगुण ब्रह्म विद्या का फल जो ब्रह्म लोक की प्राप्ति है उसे प्राप्त करता है ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ये सिद्धांत है इसी को बताना है तो इसी सिद्धांत को बताने के लिए प्रथम सूत्र है इस अधिकरण का इसका उच्चारण किया जाए दक्षिणे दक्षिणे स आयने अ दक्षिणे ऐसे पांच पद हैं इस सूत्र में दक्षिणे का दक्षिणे विशेषण है आयने दक्षिणे अपि प्रकरण से आएगा उपासक उपा ये दो पद प्रकरण से आएंगे दक्षिणे ये विशेषण है आयन का दो प्रकार का दक्षिण और उत्तर इसलिए उत्तरायण का व्यावर्तक हो जाएगा दक्षिण तो दक्षिणे अयने अभी मियमाण उपासक विद्या फल प्राप्त एवं विद्या फलम प्राप्त होती इसका अध्यय होगा तो जैसे रात में मरने वाला उपासक रस्म अनुसारी होकर के है? रात में दिन में मरने वाला तो होता ही है रात हा तो उदाहरण है वो तो जैसे रात में मरने वाला उपासक रस्मानुसारी हो करके विद्या का फल पाता ही है ऐसे दक्षिणायन में दक्षिणायन में मरने वाला उपासक भी दक्षिणायन में मर करके विद्या का फल प्राप्त करता ही है ये यहाँ पर बताया जा रहा है अपी शब्द वही दृष्टांत के लिए है रात्रि मरण को दृष्टांत बताने के लिए कहा ऐसा क्यों होता है वहां तो उत्तरायण कहा है तो हेतु बताने के लिए प्रथम पद है अतः और अतः ये सर्वनाम है रात्रि में शरीर छोड़ने वाले उपासक को भी विद्या फल प्राप्ति में जो हेतु बताए गए उन हेतुओं का परामर्शक अतः है तो उसमें बताया गया कि प्रतीक्षा मरने वाला वाले के द्वारा करना संभव नहीं है सूर्योदय की प्रतीक्षा की अनुपपत्ति एक हेतु क्योंकि कई बार उपासक के परिवारजन सूर्योदय के पहले भी उसकी अंत्येष्टि कर देंगे तो वहां संभव नहीं होगा व्यर्थ ही हो जाएगा प्रतीक्षा करना इसलिए प्रतीक्षा अनुपपत्ति और प्रतीक्षा का भाव बताने वाली श्रुति भी है उसके आधार पर भी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती और दूसरा विद्या विद्याचरित फल वाली है पाक्षिक फल वाली नहीं कि उत्तरायण में मरने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी दक्षिणान में मरने पर उपासना करने वाले को भी नहीं होगी ब्रह्मलोक की प्राप्ति ऐसा मानेंगे तो पाक्षिक फला हो जाएगी उपासना लेकिन ऐसा नहीं है ऐकांतिक फला है अब यह विचरित फलवती है उपासना इसलिए उपासना हुई तो चाहे उत्तरायण में शरीर छूटे या दक्षिणायन में शरीर छूटे उसका फल ब्रह्मलोक प्राप्त होना ही है और तीसरा ये जो है आ, काल का शरीर छूटेगा निश्चित उत्तरायण काल में ही तीन में ही ऐसा नियम न होने से मृत्यु का मृत्यु का समय निश्चित न होने से और विद्या का फल अभ्यभिचरित होने से तथा प्रतीक्षा अनुपन्न होने से अतः शब्द का अर्थ है इसलिए दक्षिण आयन में मरने वाला उपासक भी ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करता है ये अतश्चाय दक्षिणे सूत्र का अर्थ है इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं अत एवच इसका अर्थ कर रहे हैं अतस्य का एवकार तो भाष्य में आया सर्व वाक्यम सावधारण भवती इस न्याय से एवकार को ला करके हेतु के परामर्शक अतः शब्द के पास में जोड़ दिया पूर्व सूत्रोक्त हेतुओं से ही ये निश्चित होता है दक्षिणायन में मरने वाला उपासक भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है तो पूर्व सूत्रोक्त हेतु कौन है प्रत्ये है उदीक्षा अनुपत्ति उदीक्षा शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा तो प्रतीक्षा अनुपन्न होने से अपाक्षिक फला फलत्वाच विद्याया और विद्या का अभिविचारी फल होने से पाक्षिक फल कहते व्यविचारी फल को उत्तरायण में मरने पर फल प्राप्त तो हो जाए दक्षिणायन में मरने पर फल प्राप्त तो ना हो तो माना जाएगा विद्या पाक्षिक फला है ऐसा नहीं है ये अपाक्षिक फला है का मतलब अव्यभिचरित फलवती है और अनियत काल मृत्यु और तो मृत्यु का समय निश्चित नहीं है उपासक का भी ये तीन हेतु हैं प्रतीक्षा की अनुपत्ति एक हेतु विद्या का अव्यविचरित फल वाला होना दूसरा हेतु और तीसरा हेतु है मृत्यु का समय अनिश्चित होना ये तीनों हेतु अतः शब्द से ग्राह्य है और इन तीनों हेतुओं को पहले बताया है रात में शरीर छोड़ने वाले उपासक को भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी इस सिद्धांत को बताते समय उन्हीं हेतुओं से दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाला उपासक भी उपासना का फल जरूर प्राप्त करेगा ये कहा जा रहा है कि दक्षिणायने विद्वान प्राप्त तेव फलम तो विद्वान है यहां पर उपासक वह विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या उपासना उसका फल ब्रह्मलोक प्राप्त करता ही है सूत्रार्थ हो गया अब सूत्र के द्वारा बताया गया सिद्धांत अब पूर्व पक्ष की इस अधिकरण के आशंका करके निराकरण किया जा रहा है उत्तरायण मरण प्राश्य प्रसिद्धे इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पूर्वपक्षम आशंक्य अपनुदति, उत्तरायण इत्यादि न तो इस अधिकरण के पूर्वपक्ष की आशंका करके निराकरण करते हैं इत्यादि वाक्य से तो भाष्य में है उत्तरायण मरण प्राशस्ते प्रसिद्धेर भीष्म प्रतीक्षा यान दर्शना यादेती तान इति च श्रुते इति इं आशंका अन सूत्रेण अपनुदति तो दो हेतु बता रहे हैं पूर्वपक्षी एक हेतु उत्तरायण मरण की प्रशस्तता बताई है स्तुति की है महात्म्य बताया उत्तरायण मरण प्राश्य प्रसिद्ध वैदिक जगत में शिष्ट जगत में उत्तरायण में मृत्यु प्राशस्त मानी गई है और भीष्म ने उत्तरायण की प्रतीक्षा भी की शरीर छोड़ने के लिए कष्ट सहन करके भी तो ये भीष्म के भीष्म जैसे शिष्ट के द्वारा उत्तरायण की प्रतीक्षा शरीर छोड़ने के लिए करना ये भी एक ज्ञापक बन जाता है कि उपासना का फल दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर प्राप्त नहीं होता इस अर्थ का ज्ञापक उत्तरायण मरण की महत्ता और भीष्म का उत्तरायण की प्रतीक्षा करना यह ज्ञापन कर रहा है ये कहते हैं और तीसरा एक हेतु बताते हैं आपूर्यमान पक्षात यांग ष उदंग मासान इति च। श्रुते श्रुति भी यान षड उदंग मासान तान इन शब्दों से उत्तरायण को बता रही है इसलिए विद्याफल प्राप्ति के लिए इन तीन तीन हेतुओं से उत्तरायन की उत्तरायन की प्रतीक्षा, अपेक्षा, उचित मानी जा। उत्तरायन में मृत्यु होने आ, होती है जिसकी वही विद्या का फल प्राप्त करता है ऐसा माना जाए। ये कह रहे हैं कि उत्तरायन इम आशंका अने न ये आशंका हुई पूर्व पक्ष की ये जो आशंका है इस आशंका का निराकरण भगवान व्यास जी इस सूत्र से कर रहे हैं इमाम आशंकाम अने सूत्रेण अपनुदति। इस सूत्र से इस आशंका का निराकरण व्यास जी करते हैं तो कहते हैं इस आशंका का निराकरण तो तब होगा जब उत्तरायण में मरण की अपेक्षा ब्रह्म विद्या के फल के लिए बताने वाले जो हेतु हमने कहे हैं उनकी अन्यथा सिद्धि हो अन्यथा सिद्धि का मतलब उत्तरायण में मरण न होने पर भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ये सिद्ध हो जाए और इन हेतुओं की भी किसी प्रकार से उपपत्ति हो जाए तो अन्यथा सिद्धि मानी जाएगी तो अन्यथा सिद्ध इन हेतुओं को बताया जा रहा है आगे वाले ग्रंथ से भाष्य में तो कहते हैं ये जो उत्तरायण मरण प्राशस्त्य प्रसिद्ध है तो उत्तरायण में मरण प्राशस्त की प्रसिद्धि कर्मी के लिए है अनुपासक के लिए है वैदिक उपासना रूप साधन करने वाले के लिए नहीं कह रहा है कि प्राचस्त प्रसिद्धि अविद्व विषया यहां अविद्वान है अनुपासक तो अनुपासक के लिए यह प्रसिद्धि है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से अच्छा होता है उत्तरायण में शरीर छोड़ना प्रशस्त है यह प्रसिद्धि कर्म अनुपासक विषयक है दूसरा भीष्म की प्रतीक्षा करना भीष्म तो कर्मी मात्र नहीं है उपासक भी हैं तो फिर वे दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर भी उपासना का फल प्राप्त कर सकते थे तो क्यों उन्होंने प्रतीक्षा की कष्ट सहन करके भी तो कहते हैं उसका भी प्रयोजन दूसरा है ये नहीं कि विद्या का फल प्राप्त नहीं होगा उत्तराय दक्षिणायन में शरीर छोड़ने पर और उनको विद्या का फल प्राप्त करना था इसलिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की ऐसा नहीं है उत्तरायण की प्रतीक्षा करने का उद्देश्य दूसरा है वो उद्देश्य बता रहे भाष्कर भगवान की भीष्म प्रतिपालनम आचार प्रतिपाल पितृप्रसाद लब्ध स्वचंद मृत्युता ख्यापनाथ प्रकृत तो भीष्म जो उत्तरायण की प्रतीक्षा की वह आचार प्रतिपा जो अविद्वान है जि जिस विषयक उत्तरायण मरण की प्राशस्त्य प्रसिद्धि है उन्हें शिक्षा देने के लिए वो प्रतीक्षा किए हैं ये है आचार प्रतिपालन शिष्टाचार का पालन किया है उन्होंने तो आचार प्रतिपालनार्थम एक उद्देश्य बताया और दूसरा उद्देश्य प्रतीक्षा करने का प्रसाद लब स्वच्छंद मृत्युता ख्यापनाथ तो पिता के अनुग्रह से प्राप्त जो इच्छा मृत्यु का वर है उस वर की भी जगत में ख्याति हो जाए इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा की सामान्य अवस्था में जितने बाण भीष्म के शरीर में लगे हैं, अरिधि इच्छा मृत्यु का वर न होता उनके पास तो प्राण शरीर में रहना संभव नहीं था उसी समय प्राण निकल जाता है तो मृत्यु के बाह्य निमित्त सारे उपस्थित होने पर भी शरीर नहीं छूटना है का अर्थ है पीछे कोई न कोई दैवी शक्ति किसी न किसी का संकल्प है ये ज्ञापित करने के लिए और वो एक दिन दो दिन भी नहीं रहे जब तक उनकी शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं हुई तब तक रहे सारे मृत्यु के निमित्त उपस्थित होने पर भी तो इसलिए उनके पिता के द्वारा प्रदत्त वर की लोक में ख्याति हुई न कीर्ति हुई इसके लिए उन्होंने वो प्रतीक्षा की है शिष्टाचार पालन और पिता के द्वारा प्रदत्त वर की लोक में ख्याति ये उनके द्वारा प्रतीक्षा का उद्देश्य है यह नहीं कि उन उपासना का फल प्राप्त नहीं होगा इसलिए किया यह नहीं है और जो श्रुति है उत्तरायण मार्ग बताने वाली उत्तरायण यान शड उदंगेति माशानता कहते इसका अर्थ तो हम आगे बताएंगे वो उत्तरायण काल नहीं है देवता है उत्तरायण नामक ये तीसरे पाद में बताया जाएगा इसलिए कहते हैं कि श्रुतेस्तु अर्थम वक्षति, श्रुति के अर्थ को तो आगे बताया जाएगा आतिवाहिका इति, आतिवाहिका स्थलिंगात इस अधिकरण में ये बताया जाएगा कि यह आतिवाहिक देवता है उत्तरायण आदि ज्योति इत्यादि शब्द देवताओं के नाम हैं। उसमें उत्तरायन भी देवता का नाम है न कि उत्तरायण काल टीका है थोड़ी टीका को देखिए पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए जो हेतु हैं, उनकी अन्यथा उपपत्ति कर रहे हैं अज्ञा उत्तरायने उत्तरायण दैवात मरण चेत प्रशस्तम ये अज्ञ विषयक उत्तरायण मरण प्रसिद्धि है प्राशस्त प्रसिद्धि इसके लिए कह रहे हैं कि अज्ञान यानि अनुपासका अनुपासकों का यदि दैवात यानि दैव योग से उत्तरायण में मरण होता है तो वह प्रशस्त हैं ये जो अभिज्ञा वचन है यानी शिष्ट लोगों का वचन है इस शिष्ट लोगों का वचन रूप आचार का परिपालन प्रतीक्षा द्वारा किया है आपके भीष्म जी ने तो परिपाल्थम भीष्मस्य प्रतीक्षा और श्यन्सान ये जो श्रुति है इसको इसके विषय में तो बताया जाएगा वो देवता परक है कि इति श्रुति उत्तरायण देवता परा इति वक्षते वक्ष तृतीय पाद में कहा जाएगा चौथे सूत्र से सदा चेवताया तो उत्तरायण देवता हो गई नाम भले काल का और देवता का एक हुआ लेकिन उत्तरायण मार्ग में जो बताई गई उत्तरायण नाम से वो काल उत्तरायण शब्द काल का परामर्शक न होकर देवता का परामर्शक होगा और वह उत्तरायण नामक देवता हमेशा रहती है उत्तरायण काल में भी रहती है दक्षिणायन काल में भी रहती है इसलिए दक्षिणायन काल में शरीर उपासक का छुटने पर भी उसे उत्तरायण नामक देवता लेने के लिए आ जाएगी तो कहते तथा देवताया सदात विद्याया दक्षिणायन काले तत्प्राप्ति अविरुद्धा तो दक्षिणायन काल में शरीर छूटने पर भी विद्याया ने उपासना से तत्प्राप्ति में तत्कारता अर्थ है ब्रह्म रूपी जो फल है विद्या का उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है पाद का बीसवा सूत्र है इसका विचार पूरा हो जाता है अब इस अधिकरण के तथा पाद के अंतिम सूत्र का अवतरण लिखते हैं एक शंका के रूप में भाष्यकार भगवान नुच इत्यादि से जिसकी अवतरण टीका है स्मृति बला तो काल प्राधान्यम शंकते नुच इति तो गीता रूपी स्मृति के सामर्थ्य से वो काल प्राधान्य की देवता प्राधान्य नहीं काल प्राधान्य है फल प्राप्ति में ये शंका यानी उत्तरायण काल की ही अपेक्षा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी ये जो पूर्व पक्ष की शंका है ब्रह्मलोक रूपी उपासना का फल पाने के लिए उपासक को उत्तरायण काल की अपेक्षा है ये जो पूर्व पक्ष है यह पूर्व अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व स्मृति का आधार ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गीता बता रही है काल के प्राधान्य को उपासना का फल पाने के लिए इसलिए कहते हैं स्मृति बलात् काल शंकते यत्र काले तु चैव धान्य शुनावृत्ति आवृति चोिन प्रयातायाल वक्षा भरतर्षभ कालप्राधान्यनाक्रम्य आहरादी काल विशेषः स्मृतो स्मृतरावृत नियमितः कथम रात्रो दक्षिणाने वा अनावृतिम तो इति ये शंका हुई तो ये जो गीता के अठवे अध्याय का श्लोक है यत्र काले पनावृतिम इत्यादि भगवान ने अर्जुन को कहा जिस काल में प्रयाण करने वाले अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं का मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं फिर इस कल्प में उनका जन्म नहीं होता इस संसार में ब्रह्मलोक में पहुंचने वालों का ये अनावृत्ति है तो जिस काल में शरीर छोड़ने से अनावृत्ति होती है का मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और चेव और जिस काल में शरीर छोड़ने से शरीर छोड़ने वाले की इस संसार में इसी कल्प में आवृत्ति होती है पुनरावृत्ति होती है पुनर्जन्म होता है तम कालम वक्षा तो उस काल को मैं बताऊंगा यहाँ काल शब्द का प्रयोग किया है तो ऐसे काल को मैं बताऊंगा ये जो भगवान ने कहा कि जिस काल विशेष में शरीर छोड़ने से अपुनरावृत्ति तथा पुनरावृत्ति होती है ऐसा काल बताऊंगा कि किस काल में शरीर छोड़ने वाले को अपनरावृत्ति होती है किस काल में शरीर छोड़ने वाले की पुनरावृत्ति होती है अलग अलग काल बताऊंगा तो यहां सीधे काल के वाचक शब्द का उच्चारण करके काल प्राधान्य बताया जा रहा है फल की प्राप्ति में तो कहते इति काल प्राधान्यो प्राधान्यन उपक्रम्य और वो काल बताते समय कहा अहरादि को बताया अनावृत्ति के लिए अः अग्नि अग्निर्ज्योति रह शुक्ल प्रयाता तत्र प्रयाता ब्रह्म ब्रह्म विदो जना तो जन्माशा उत्तरायण है ब्रह्म उपासक। तो ब्रह्म उपासक प्रयाता यानी ये जो अग्नियादि काल बताए हैं अहरादि जो समय बताया उस समय में शरीर छोड़ने वाले ब्रह्म उपासक अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और धूमादि में रात्रि धूम आदि में शरीर छोड़ने वाले जो हैं, आवृत्ति को प्राप्त करते हैं ये जो भगवान ने कहा है तो कहते हैं कि अहरादि काल विशेष स्मृतो अपुनरावृत्तये नियमितः ये काल विशेष अपुनरावृत्ति के लिए यानि ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए निश्चित किया गया है और कथम रात्रो दक्षिणायन व प्रयात तो रात में शरीर छोड़ने वाला और दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाला अनावृत्ति को प्राप्त करता है यह आप कैसे कहते हो गीता तो कहती है दिनादि समय में शरीर छोड़ने वाले को ही अपनरावृति होती है ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है इसलिए गीता रूपी स्मृति के साथ विरोध होगा रात में शरीर छोड़ने वाले को भी दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाले को भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताओगे तो इस प्रकार की ये शंका हुई कहते हैं अत्र उच्चते इस विषय में कहा जा रहा है अत्र उच्चते इस प्रकार की आशंका होने पर उत्तर दिया जाता है सूत्र से तो द्वितीय सूत्र इसी के लिए है द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर ले योगिन प्रति चम स्ते चैते गीता में जो अहरादी काल का नियम बताया है वह योगी के लिए बताया है योगी प्रति काल ऐसे लगाना स्मरियत स्मृतिया प्रतिपाद्यते स्मृति के द्वारा यानी गीता के द्वारा जो अहरादी काल का नियम बताया जा रहा है वह योगी के लिए बताया जा रहा है और यह योगी हैं कर्मी योग गीता में योग शब्द कर्मयोग के लिए आया रूप साधन के लिए हाँ तो सा, सांख्य ये ते सांखे बुद्धिर योगे तिमा इसमें योग शब्द कर्म के लिए है। जब कर्म क्या नाम योग और सांख्य शब्द का प्रयोग होता है उस समय सांख्य शब्द का अर्थ अलग और योग शब्द का अर्थ कर्म तो वहां योग शब्द का अर्थ कर्मयोग ही भाष्कार भगवान ने भी किया है तो यहां पर भी और योगी किसको कहते हैं तो गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोती सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः जो कर्मफल की आसक्ति रखे बिना ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान करता है वह कर्म फल में अनासक्त होने के कारण संन्यासी है सन्यासी च और योगी च और वही योगी भी है साधन में समाहित चित्ता हैं। केवल निरग्नि या निष्क्रिय मात्र सन्यासी तथा योगी होता है ऐसी बात नहीं कर्म करने वाला भी सन्यासी है योगी है यदि फलाशक्ति से रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है तो वहां योगी भी कहा है कर्माधिकारी को आरुरुक्षु के लिए कर्म कारण जो बताया वो जो योग आरुरुक्षु ज्ञान योग की अर्थात तो निध्यासन की योग्यता प्राप्त कराने वाला जो साधन है वो कर्म है उसके लिए योग कहाँ है और वो करने वाले को योगी कहाँ है भगवान ने गीता में उसी योगी को छठे अध्याय में प्रथम श्लोक में जिसे योगी कहा उस योगी को यहां योगी शब्द से लेना सूत्र में तो कर्म योगी को लिया गया है तो योगि न प्रति यानी कर्मिण प्रति ओ श्रुतिया स्मृतिया श्रुतिया नहीं स्मृतिया काल नियम प्रतिपाद्य थे ऐसा लगाना काल का जो नियम बताया है वह कर्मी के लिए बताया गया है योगी के लिए बताया गया है तो कहा कि यहां श्रुत गीता में क्यों कर्म योगी को योगी शब्द से लिया जा रहा है गीता के कर्म योगी को ही सूत्रस्थ योगी शब्द से क्यों ले रहे हो गीता में भी योगी शब्द से माना जाए कि उपनिषदों ने बताई हुई दोहरादी जो उपासना हैं, उन उपासनाओं के अनुष्ठाता को ही गीता में योगी शब्द से कहा है और उन्हीं को काल का नियम बताया जा रहा है हरादी काल का नियम उपनिषद प्रतिपादित सगुण ब्रह्म विद्या के अधिकारी उपासकों को ही योगी शब्द से कहा और उन्हीं योगी के लिए अहरादी काल का नियम है ऐसा क्यों न माना जाए इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका होगी इस शंका का निराकरण करते हुए सूत्र में स्मारते चैते इन तीन पदों का प्रयोग है स्मार्ते चेते येते येते ये, ये, ये द्विवचन है ये ते यानी कर्म तथा सांख्य योग कर्मयोग सांख्य योग को लेना येते शब्द से ये तेसरो नाम है कर्म और सांख्य का परामर्शक है जो गीता में जो कर्म योग है और सांख्य है वह स्मार्त है न कि जो बताया गया उप, उपनिषदों में सगुण ब्रह्म विज्ञान उपासना वहा योग नहीं है गीता में और सांख्य भी वो ये नहीं है उपनिषद का सगुण ब्रह्म विज्ञान अपितु वो उपनिषदों से अलग स्मृति के द्वारा प्रतिपादित कर्मयोग निष्काम बुद्धि से ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला और सांख्य भी अलग ही है गीता का ये सगुण उपासना नहीं ये व्यास जी कह रहे हैं स्मारते ये थे और गीता में भी स्वयं व्यास जी ही कह रहे हैं गीता भी तो व्यास जी ने लिखी है इसलिए व्यास जी का अभिप्राय गीता के योग से यहाँ पर यो, योगी कहने का नहीं है गीता का योगी यहां योगी है उपनिषदों की उपासना करने वाला उपासक योगी नहीं है ये विवक्षित व्यास जी को नहीं है इस अभिप्राय से कहा कि स्मारते तो यानी गीता में जो सांख्य योग और कर्म योग है वह स्मार्थ है वैदिक उपासना को, को वहां योग शब्द से नहीं कहा है इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तो सूत्र को देखिए इति इसका अवतरण है भाष्य में, भाष्य का अवतरण है टीका में कि स्रोत दहरादी उपासकस्य अस्माभि काल अनपेक्षा उक्ता सिद्धांतिकी ओर से कहा जा रहा है कि हमने अतच्च आयनेपि एन दक्षिणे इत्यादि प्रथम सूत्र में वेद के द्वारा प्रतिपादित तो दोहरादी उपासनाओं का अनुष्ठाता जो उपासक है उसे काल की अपेक्षा उपासना का फल प्राप्त करने के लिए नहीं है ये कहा है सिद्धांतिक स्मार्त योगिना तो कालापेक्षा स्मृतो उच्च और गीता में जो काल की अपेक्षा बताई जा रही है फल प्राप्त करने के लिए योग का वह स्मार्थ योगी के लिए बताई जा रही है स्मार्थ योगी और उपनिषदों का उपासक ये अलग अलग है इसलिए अलग स्मृति का विषय अलग है और उपनिषदों का विषय अलग होने से कोई स्मृति विरोध नहीं है इस अभिप्राय से कहते हैं कि स्मार्त योगिनां तु कालापेक्षा स्मृतो इति स्मृतउम आहग अलग अलग व्यक्ति के लिए काल की अनपेक्षा तथा अपेक्षा का प्रतिपादन श्रुति स्मृति में होने से श्रुति और स्मृति का आपस में कोई विरोध नहीं है अविरोध ही है ये बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से इसलिए द्वितीय सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान लिख रहे हैं कि योगि प्रति चय अहरादि अनावृत्तये स्मरियते तो अनावृत्तये अयम अहरादि काल योगो स्म तो ऐसा अन्वय करना तो योगी की अनावृत्ति के लिए अहरादी काल का नियम गीता में बताया जा रहा है येते इसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे भाष्कर भगवान योगिना प्रति च ये जो सूत्रांश इसकी व्याख्या हो गई एक वाक्य में स्मारते येते इसकी व्याख्या है भाष्य में येते योग योग्ये न नौते इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार योगी दहरादी उपासक स्मृत्युक्त कित आह स्मार्ते चेते इति तो यदि पूर्वपक्षी ये शंका करते हैं कि स्मृत्युक्त है योगी दहरादी उपासक किसात तो गीता में कहा कहा गया जो योगी है जिसके लिए अहरादी नियम बताया जा रहा है वह योगी उपनिषदों की दोहरादी उपासना करने वाला उपासक ही है ऐसा क्यों न माना जाए इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका का समाधान करने के लिए व्यास जी ने येते ये लिखा है सूत्र में अंतिम तीन पद स्मारते चेते इसकी व्याख्या भाष्य में है स्मारते चेते योग्ये न स्रोते तो ये जो गीता में प्रतिपादित तो योग तथा सांख्य है वह वैदिक उपासना योग शब्द से नहीं लेना और वैदिक जो तत्व में शादी वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान वह भी सांख्य शब्द से नहीं लेना किंतु यहां स्मार्त योग और सांख्या है तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए भगवत आराधन बुद्धिया अनुष्ठितम कर्म योगः गीता का योग क्या है स्मार्त योग तो कहते भगवान की आराधना की आराधना समझ करके कर्म का अनुष्ठान करना स्वकर्मणा तम अभ्यर्च समझ करके तो तम यानी परमात्मा नम स्वकर्मणा अभ्यर्च तो हमारा अपना वर्णाश्रम विहित कर्तव्य ही ईश्वर तो की पूजा है उस कर्तव्य का ईश्वर की पूजा समझ करके अनुष्ठान ये है भगवत आराधन बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान अनुष्ठित कर्म वो है योग ये कैसे ज्ञात हुआ तो कहते हैं गीता के ही छठे अध्याय के प्रथम श्लोक से ये ज्ञात होता है अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है सन्यासी च योगी इति स्मृते इस स्मृति में कहा गया जो फलाशक्ति से रहित होकर के ईश्वर की आराधन बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान ये योग है और सांख्य क्या है गीता का तो कहते हैं सांख्य है धारणापूर्वको अकर्तृत्वअ सांख्यम तो धारणापूर्वक अकर्तृत्व का अनुभव करना सांख्य है ये भी गीता ही बता रही है सांख्य का स्वरूप इंद्रिया इंद्रिया वर्तन्त इति धारयन नव किंचित कौमीति युक्त मनत तत्वविद इंद्रियांद्रियाथसु इति धारय ये गीता कह रही है कि युक्तयानी समाहित चित्त योगी को मैं कुछ नहीं करता हूँ करो मी इति मनेत ऐसा अनुभव करें लेकिन कैसे तो ये सब हो रहा है वो कौन कर रहा है फिर तो इंद्रियानी इंद्रियार्थेशनि हस्तादि इंद्रिया उनके अपने अपने जो अर्थ यानि व्यापार हैं लेन देन आदि आदान प्रदान आदि वो कर रहे हैं और मैं तो अकर्ता इनका साक्षी हूँ ऐसा अनुभव ये सांख्या है हाँ, सांख्य है इसलिए ये स्मार्थ योग तथा सांख्य है तो स्मार्थ योगी के लिए अनावृत्ति जिससे सिद्ध हो ऐसा काल गीता में बताया गया है और हमने तो कहा उपनिषदों की उपासना के अनुष्ठाता को उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित उपासना का फल प्राप्त करने के लिए दक्षिणायन में शरीर छूटने पर भी हो जाएगा उसके लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है ये हम कह रहे हैं इसलिए कोई विरोध नहीं है आगे है भाष्य में अतो विषय भेदात प्रमाण अविशेषाच नास्य स्मारत काल विनियोग स्रोतेषु विज्ञानेशु अवतारः तो अतः यानि जो पूर्व में बताया गया हेतु है, है गीता स्मार्त योगी के लिए अनावृत्ति की सिद्धि हो इसलिए काल का नियम बताती है और उपनिषद उपनिषद प्रतिपादित उपासना में काल का अनियम बताते हैं इसलिए कोई आपस में विरोध नहीं है स्मृति के द्वारा प्रतिपादित कालों के नियम का उपनिषदों में उपनिषद प्रतिपादित सगुण ब्रह्म विद्या के फल में अवतार नहीं होगा वो लागू नहीं होगा स्मार्त नियम ये कहा कि अतो विषय भेदात प्रमाण अविशेषाच और दोनों में भी प्रामाण्य सामान्य है लेकिन दोनों प्रमाणों का विषय भिन्न भिन्न है असारत काल ये जो अहरादी काल का नियम है वह स्रोतेषु विज्ञानेशु उपनिषद प्रतिपादित उपासनाओं में न अवतार इसका अन्वय उपनिषद का फल प्राप्त करते समय नहीं होगा अब नवतरण है टीका में स्मृत्यो भिन्नाथत्व अयुक्त प्रत्यभिज्ञा विरोधात् शे इति कहा कि श्रुति और स्मृति का उपनिषद तथा गीता का अलग अलग अर्थ मानना अनुचित है गीता को तो कहा गया सरोपनिषदो दोगधा गोपाल गोपालानंदन का अर्थ है कि गीता उपनिषदों का सार है और यहाँ उपनिषदों का व्याजी अलग अर्थ बता रहे हैं गीता का अलग अर्थ बता रहे हैं तो गीता तथा उपनिषदों में भिन्ना अर्थत्व ये अनुचित प्रतीत होता है गलत प्रतीत होता है क्यों? तो कहते कहते में कहा गया जो उत्तरायण मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग है उसी की गीता के 8वें अध्याय में प्रतिभिज्ञा हो रही है उस प्रत्यभिज्ञा का विरोध होने से उपनिषद तथा गीता में अलग अलग अर्थ मानना अनुचित है। इस प्रकार की शंका कर रहे हैं कि ननु रह शन्मासा धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मा दक्षिणा च्रोतावे दैवयान पितृयानो इति तो कहते हैं धूमो रात्रि तथा कृष्ण शन दक्षिणायनम इस गीता के श्लोक में श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो देवयान मार्ग तथा पितृयान मार्ग है यानी उत्तरायन मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग है उन्हें उन्हें की प्रत्यभिज्ञा हो रही है वे ही यहाँ पर गीता में कहे जा रहे हैं ऐसा अवगत हो रहा है ये हुई शंका पूर्व पक्ष की उच्यते इत्यादि से उत्तर दिया जा रहा है अब भाष्य में देखिए उच्यते तंग काल इति स्मृत काल प्रत्य काल प्रतिज्ञा विरोधमाशंक परिहार उत्ता कते योगि प्रति स्मर्यते स्मारते चैते इस सूत्र से पूर्व पक्ष की उस शंका का समाधान किया गया जो गीता में काल प्राधान्य मान करके आठवें अध्याय में दीन और उत्तरायण शुक्ल पक्ष आदि की अपेक्षा मानते हैं उपासना का फल प्राप्त करने के लिए का, काल के ही वाचक मानते हैं अह शब्द को शुक्ल पक्ष को उत्तरायण को उनके लिए भिन्ना अर्थत्व तो बताया गया उनके लिए कहा गया कि गीता के योगी के लिए वो नियम है और जो लोग गीता में काल प्राधान्य नहीं मानते अपितु अहरादी शब्द भी उपनिषदों में जैसे आतिवाहिक देवता के परामर्शक हैं ऐसे गीता में भी अह शुक्ल पक्ष उत्तरायण रात्रि धूम दक्षिणायन ये सब शब्द देवता के ही वाचक मानते हैं उपनिषदों के तरह तो उनके लिए फिर प्रत्य होगी नहीं तो उपनिषदों में तो ये तो देवता के वाचक हैं और गीता में काल के वाचक होंगे यदि तो उपनिषद मार्गों की प्रतिभिज्ञा कैसे होगी उपनिषद मार्ग की प्रतिभिज्ञा के लिए जरूरी है उपनिषदों में जैसे अहरादी शब्दों को देवता का वाचक माना है ऐसे गीता भी यदि देवता का वाचक मानती हैं अहरादी शब्दों को और काल को भी काल शब्द भी तब तो उपनिषदों ने बताया हुआ जो उत्तरान मार्ग है वही उत्तरान मार्ग अनावृत्ति के लिए गीता में कहा जा रहा है ये माना जाएगा कोई तो नहीं होगा गीता में अहरादी शब्दों को काल का वाचक मान करके उपनिषद में बताए गए उत्तरायण मार्ग का प्रत्यय विज्ञापक नहीं कह सकते उसके लिए जरूरी है अहराधि शब्द उपनिषदों में भी देव, जिन देवताओं को बताते उन्हीं को यहां पर भी बताते हैं ऐसा मानना और ऐसा यदि मानते हो तब तो वो देवता अहराधि देवता उत्तरायण देवता तो दक्षिणायन में भी रहेगी तो दक्षिणायन में शरीर छूटे चाहे रात्रि में शरीर छूटे वो दीन अभिमानी देवता ही लेने के लिए आएगी उत्तरायण मार्ग अभिमानी देवता ही लेने के लिए आएगी और उपासक ब्रह्मलोक में ही जाएगा अनावृत्ति को ही प्राप्त करेगा ये अर्थ निकलेगा तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि तंग कालम वक्षा स्मृतो काल प्रत्यभिज्ञात काल प्रतिज्ञानात् विरोधम आशंके परिहार उक्त तो यदि काल के वाचक है तो विरोध है उसका परिहार वो स्मार्त अलग वो काल का नियम बताया उपनिषदों में वो नियम नहीं है ये बताया गया फिर वहां योग और सांख्य गीता का और उपनिषदों का अलग है ये कहा गया और यदि उत्तरायण मार्ग ही है दक्षिणायन मार्ग ही है और वो देवता है तो काल नहीं है फिर तो फिर औपनिषद ही योग होगा और उपनिषदों के उपासक ही योगी होंगे उनके लिए उत्तरायण मार्ग और आ, क्या नाम कर्मी के लिए दक्षिणायन मार्ग ये कहा जाएगा ब्रह्मविद हो जाएगा उप, उपनिषदों का उपासक और योगी हो जाएगा दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी आगे ये कहते हैं कि यदा पुनः स्मृतो अपि अग्नियाद्या देवता एवं अतिवाहिक्यों गृहते तदा न कश्चि इति। तो जब गीता में भी शब्दों से उपनिषदों में जिन देवताओं को लिया जा रहा है उन्ही देवताओं को लेते हैं तब तो कोई श्रुति और स्मृति में विरोध रहा ही नहीं काल का नियम नहीं रहा गीता भी देवताओं को बता रही है ये देवता जिनको लेने के लिए आएगी उनकी अनावृत्ति और धुमादी नामक देवता जिनको लेने के लिए आएगी उनको उनकी आवृत्ति ये कहा जा रहा थोड़ी टीका है टीका को देखिए काल ग्रहिणम प्रति भिन्ना जो कहा तम कालम वक्षा स्मृत काल प्रति प्रतिज्ञा विरोधम आशंक्य प्रतिहार उक्ता इसका अर्थ कर दिया टीका में कि काल कालगृहिण प्रति भिन्ना आग्रही ऐसा लगना आग्रही आ निकालना दीर्घ आ, हाँ। वहां आहरादी शब्द जो दिन आदि समय है काल है उसी के वाचक हैं ऐसा आग्रह रखने वाले के प्रति स्मृति तथा श्रुति का भिन्नाथत्व तो बताया गया और यदि तू स्रोतार्थ प्रत्यभिज्ञया काल शब्दों देवता पर और तर ही ऐकार इति समाध्य और यदि गीता में भी श्रुति ने बताए हुए दक्षिणायन मार्ग उत्तरायन मार्ग की ही प्रतिविज्ञा मान रहे हो तब तो अहरादी शब्द काल के वाचक न होकर के देवता के वाचक होंगे तो उपनिषद में भी देवता के वाचक है गीता में भी देवता के वाचक है तो गीता और उपनिषदों में एकार्थत्व होगा भिन्नार्थत्व नहीं होगा यह समाधि अर्थ है का मतलब समाधान भाष्य का अर्थ है उच्चते इत्यादि से जो समाधान भाष्य आया उसका यह अर्थ निकलेगा तस्मात विद्या सामर्थ्यात सर्वदा एव दिष्टंगतस्य उपासकस्य फल प्राप्ति सिद्धम तो ये जो रात्रि दिन, उत्तरायण दक्षिणायन ये सब शब्द देवता के परामर्शक होने से तस्मात का अर्थ हुआ वो कभी भी चाहे रात में और दक्षिणायन में भी उपासक दिष्टंगत हो जाए दिवंगत हो जाए तो उसके उपासना का जो फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति वह उसे होगी ही तो उपासकस्य फल प्राप्ति वो हो ही जाती है ये निश्चित हुआ इति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकर भगवत कृतौ शारीरक मीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य इति श्रीमत् परमहंस चतर्थ्याय सेमहंसपरिव्रचकाचार्य श्रीगोविंदनंदतम्शार शारीरकमीमसाख्यारत्न प्रभायां चतुर्थ्याय द्वितया पाद